सड़विन्सम सुक्तम भाषार्थ अतीव इस प्रिहरी ये प्रेमयुक्त उचारित स्तोत्र तुम्हें प्राप्त हो सदैव रथ को जोतने वाले महान पूषा देव हमारी रक्षा करें भाषार्थ यह मेधावी मानो जिस पूषा देव के जीवन प्रद जल के भंडार के महान सामर्थ को अपनी स्तुतियों द्वारा उपभोग करता है वह ही सैस्ते स्तुति स्तो उनकी बात यह पूषा देव भी इच्छाओं को पूरा करने वाला है तथा वह उत्तम स्तोत्रों को जानता सुनता है वह रूपवान पूषा कृपा जल वृष्टि करता है तथा वह हमारे गोष्ठ में भी जल का सिंचन करता है भाशार्थ हे पूषा देव हम अपनी बुद्धियों को प्रेरित करने वाला तथा बुद्धिमानों का आधार तुझे जानकर स्तवित करते हैं भाशार्थ जो पूषा यज्ञ के अर्धानश है शक्त मानवों का हित करता मेधावियों का मित्र है तथा वह उनके शत्रुओं को दूर कर देता है। भाषार्थ सब प्रकार से धारण करने में समर्थ तेजस्वी स्त्री पुरुषार्थमक पशुओं के अधिभूत पुष्य हैं वही भेड़ की उन के वस्त्र बनाता है तथा धोकर स्वच्छ करता है भाषार्थ वह ईश्वर पुष्य सभी हविर द्रव्यों का अन्नों के अधिपति और सबके लिए पुष्टिकारक एवं मित्र हैं यही तेजस्वी तथा दुर्धर्श पुष्य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 वह अन्य की वृद्धि करें तथा हमारी विनती को सुनें सप्त विन्शम सुक्तम भाषार्थ हेस तोता मेरा वह स्वभाव वेग सदैव रहता है कि मैं सोम यज्ञ के अनुस्थाता यजमान को इच्छित फल देता हूं जो मुझे होमीय द्रव्य नहीं देता सत्य का नाश करता है तथा जो चारों ओर पापा चरण करता फिरता है उसका सर्व न प्रभु की पूजा आराधना न करने वाले तथा शरीर बल के कारण और विनीत लोगों के साथ संग्राम करने के लिए जाता हूं। तब मैं हे इंद्र तेरे लिए पुष्ट व्रष्ट का पाक करता हूँ मैं पंद्रह तिथियों से प्रत्येक तिथि को सोमरस प्रस्तुत करता हूँ देव देवदेशियों को युद्ध में मारा है जो ऐसा कहता है उसको मैं नहीं जानता जब हिंसायुत युद्ध, युद्ध में जाकर मैं उनका वध करता हूँ सब उस मेरे वीरता युत कार्यों का वर्णन क भाषार्थ, जब मैं अनजान से अचानक युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ, तब सब महान सज्जन ऋषि मुझे घेर लेते हैं। संपूर्ण जगत के कल्याण एवं रक्षण के लिए सब और फैले शत्र को भी नष्ट करता हूँ। उसके पांव पड़कर उसे पहाड़ पर फेंक देता हूँ। भाषार्थ, मुझे संग्राम में निवारण करने वाला कोई भी नह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 और बाद भी किया था, जो इस लोक के पार भी व्याप रहा है, ये सर्वव्यापक जावा पृथ्वी उसको नहीं माप सकते। भाषार्थ, बहुत सी गायें इकट्ठी होकर यवा आदि को खा रही हैं। स्वामी की भात मैं गायों की देखभाल करता हूं तथा मैं देखता हूँ कि वह चरवाहों के साथ चल रही हैं। बुलाने पर भी व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 भाषार्थ यहाँ ही मैं जो मेरे विषय में कहता हूँ वह सत्य है यह तू निश्चय से जान जो भी द्विपाद मानव पक्षी तथा चतुष्पाद पशु हैं उनको मैं उत्पन्न करता हूँ इस संसार में जो स्त्रियों की भांति पराधीन पुरुषों से युक्त होकर वीर्यवान मुझसे युद्ध करता है युद्ध के बिना ही उसका धन हरकर मै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 नीचे विस्तृत पृथ्वी पर अपनी किरणों से प्राप्त होता है भाशार्थ वह आदित्य महान तम अंधकार रहित नित्य तथा सतत गमन करने वाला है इसी प्रकार यह सर्वोत्पादक व्यापक एवं संसार को धारण करने वाला आदित्य हमी खाता है यह दिवलोक रूपी गौ दूसरी गौ अधित के बच्चे को प्रेम से स्थापित करती है, वह किस भाव से गौ के स्तन समान अंतरिक्ष में धारण करती है, भाषार्थ प्रजापत के नाभि शरीर से विश्वामित्र आदि सात ऋषि उत्पन्न हुए, तथा उसके उत्तरी शरीर से बालखिल्ल आदि आठ आद उत्पन्न हुए, पीछे से भिगु आदि नौ उत्पन्न हुए, अंगिरा आदि द्युलोक के उन्नत प्रदेश की अविवर्तित करते हैं। भाषार्थ इस अंगिरसों में एक सबके प्रति एक जैसा भाव रखने वाला कपिल हैं, उसको स्वीकृत स्थान प्राप्त कराने वाले आवश्यक यज्ञादि कार्य साधना के लिए प्रेरित करते हैं। संसार निर्मात्री प्रकृतिमाता ने इच्छा न करने वाले उस गर्भ को संतुष्ट होक वलशाली मेष को पाया किरास स्थान में पाश इच्छा अनुसार सुख के लिए फेंके गए इनमें से दो प्रचंड धन लेकर मंत्रों चारण द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करते करते जल में विघन करते हैं